में ये ध्यान रखना चाहिए अब ऐसा भी है कि यदि आपको नींद न आती हो, तो लेते लेते ही आप भजन कर रहे हैं, तो चल सकता है इस बात भजन के संबंध में ये है कि इसमें भी ये देखना पड़ता है कि आप वेदांत का चिंतन कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को रश्मन कर रहे हैं तो भगवान का भजन तो ऐसा है जो नाच नाच के भी होता है गाए गाए के भी होता है बजा बजा के भी होता है उसमें तो भगवान की कृपा की इंतजार ही करनी पड़ती है देखो आप काम तो जो करना पसंद कर एक दृष्टांत तो बताता हूं आपको आप वो काम करना पसंद करते हैं जिससे पैसा मिले है ना? तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप चौबीसों घंटे काम ही करते रहें पैसा कमाने के लिए सोना भी जरूरी होता है कि नहीं तो सोना शरीर का विश्राम है उससे आपका शरीर मन बुद्धि शक्तिशाली होते हैं वृत्ति आती है और फिर दूसरे दिन काम करते हैं इसी प्रकार अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए दिन रात का विक्षेप ही आवश्यक नहीं है अपने जीवन को सुखी करने के लिए दिन रात का विक्षेप ही आवश्यक नहीं है चित्त का विश्राम भी आवश्यक है राग रागद्वेष रहित और विश्राम से गुप्त विद्धि में ऐसी ऐसी नई नई बातें स्रित होती हैं जो सामान्य रूप से विक्षिप्त चित्त में नहीं आती हैं, इसलिए अपने मन को शांत करना भी जरूरी है एक महात्मा थे वो तो कहते थे कि खुद आराम से लेट जाओ हमें कोई हत्योग तो करना नहीं है कि का ऊपर करें और फिर नीचे करें उर्घमध साखम होने की हैं? ऊपर कर दिया फिर नीचे कर दिया ये कोई तरीका नहीं है भजन करने का ये तरीका नहीं है वेदांत सिंपन का ये तरीका नहीं है एक बड़े महात्मा हैं, तो ये तीन घंटे फिर के बल रहते हैं हो सिर के बल तीन घंटे रहते हैं और पांव पर रहते हैं और कितने में दुर्गा पाठ वो संपुटित दुर्गा पाठ कर रहते हैं तो हमने पूछवाया था हमके कि कहीं शास्त्र में ऐसा विधान है कि फिर नीचे करके और करके दुर्जा, दुर्जा का ऊपर करके दुर्गा संपित दुर्गा करना चाहिए ऐसा कहीं तो शास्त्र में विधान है क्या जब उठते हैं तब आंख लाल लाल हो जाती है कभी कभी लू सीख जाता है सारा खून जो है ना वो नीचे की तरफ चलता है लिखित से हो जाते हैं तो हमको एक महात्मा ने बताया था अब बचपन की बात आप सीखनाते हैं सत्रह अठारह आराम से लेट और के अपने मन में शरीर के छह भाग पड़ जाए मिट्टी प्रधान भाग है नासिंग से लेकर के जांग तक मूल चक्र जो है दुबा चक्र वहां तक ये मृत्यु का निस्करण होता है ना और जलमय चक्र है राधिस्थान और अग्निमय चक्र है मणिपूरक नाधी और अनाहत चक्र है हृदय और विशुद्ध चक्र, चक्र है कन और आज्ञा चक्र है आज्ञा चक्र है दोनों भावों के बीच में तो ये क्या है ये देखे है पृथ्वी जल अग्नि और वायु हृदय में संचार होता है ना और कंठ में अवकाश और मुख के ऊपरी भाग में मन ये छह भाग हो गए और इनसे ऊपर केवल ज्ञानात्मक भाग है पृथ्वी को सोते ही सोते आराम से सो तोते पृथ्वी को जल में जल तो अगनी में, अगनी को अग्नि में अग्नि को वायु अग्नि को वायु में वायु को तो आकाश में और आकाश को मन में देखो आख कान नाक जीभ, गाल ये सब मन की प्रधानता से हैं हो, इन इनमें मन ये ऊपरी हिस्से में मन बहुत ज्यादा है, वो तो मन और इसके ऊपर ऐसा ज्ञान जिसमें विषय की प्रेरणा नहीं होती आत्मा है तो इन छहों को छोड़ करके छहों चक्रों को छोड़ करके अपने निर्दिषय ज्ञान स्वरूप शांत आत्मा में फिर जाओ हो और नीतें तो हो ही अब नींद आ जानेगा आ जाता तो है रोकना नहीं नींद को तो नहीं रोकना जब प्रात काल या बीच में नींद टूट है तो ये देखो कि ज्ञान स्वरूप आत्मा में से आज्ञा चक्र में रहने वाला मन निकला और उसके बाद विशिद्ध में रहने वाला आकाश निकला इसके बाद अनाहत में रहने वाला वायु निकला और मणिपूरक में रहने वाले अग्नि और उसके बाद राजान में रहने वाला जल और गुदा और पांव में रहने वाली मिट्टी सारे शरीर का निर्माण हो गया इस प्रकार से कभी कभी ऐसा होगा आगे चल करके मिट्टी नहीं रहेगी केवल जल ही रहेगा और तब भी झिलमिल ज्योति झलकेगी और कभी जल नहीं रहेगा प्रकाश ही रहेगा कभी प्रकाश भी नहीं रहेगा केवल गति शक्ति रहेगी ना? कभी गति ही नहीं रहेगी आकाश ही रहेगा कभी ये आप ये तो जानते ही होंगे ना इस कठोर जो मिट्टी है ये द्रव जल में से निकली है और द्रव जो जल है वो अग्नि की गर्मी से निकली है और अग्नि की गर्मी गति रूप वायु से निकली है और गति रूप वायु जो है वो अवकाश से निकला हुआ है और अवकाश का ज्ञान जो है वो वासनादित मन मन माने वासनादित ज्ञान और ज्ञान माने निर्वासन ज्ञान आत्मा एक ही चीज है ये जीवन का ही ये जीवन का ही सारा रूप है और ये जीवन का ही सहज रूप है तो ये कैसे लीन होता है और कैसे उदय होता है क्या इसका चिंतन करते हुए रोज सहज सहज समाधि में बैठ जाओ एक जे ने एक बार बताया था कि जैसे चारों ओर रेखा गोल गोल रेखा ठीक है और बीच में एक बिंदु है तो बिंदु में से किरणें निकलती हैं और सारे मंडल में व्याप्त होते हैं तो आत्मा जो है वो तो केंद्र में स्थित बिंदु के समान है और ये अंतस्करण की इकाई जो है ये परिधि के समान वलय के समान कंगन के समान है तो ये आकृति, वलयाकृति आकृति, हृदय के बीच में जो बिंदु स्वरूप ज्ञान प्रगट हो रहा है उसको केंद्रित करके अपनी दृष्टि को लगाओ आराम कुर्सी पर फैला के आराम कुर्सी पर है ना? सहारा लेके लेट जाओ सहारा लेके बैठो ये राज योग है बोला तो योग भी हथ योग ही योग नहीं है इसमें आसन प्राणायाम करना जरूरी है आसन प्राणायाम हथ योग में जरूरी है मंत्र योग में केवल मंत्र का जपना जरूरी है लय योग में अपने को लीन करना जरूरी है और राजयोग में केवल आत्म आत्मचिंतन करना जरूरी है और महाराज में आ, महाराज योग में आत्मा और परमात्मा के ऐक्य का चिंतन करना जरूरी है और राजा योग राज में कुछ भी चिंतन करने की जरूरत नहीं है ऐसे योग के योग के अनेक भेद होते हैं तो अब ये प्रश्न आया कि महाराज हम किस आसन से बैठ के शांत हो जाएं? बोले जिस आसन से शांत शांति मिले उसी आसन से शांत हो जाए ऐसा आज एक आपको एक थक्कर की बात सुनाते हैं तो बेठी की बात तो जाग में मालूम है। तो ये थक्कर जो तो पहले मिले पहले हम साधुओं से तक करने थे चौथी तो याद में करने को मिलेगी तो एक साधु ने कहा कि अच्छा मान लो तुम सही के, तो के लिए बैठे और लघुशंका के लिए बैठे और भीतर से लहर आई कि तो शांति शांति है आनंद ही आनंद है आत्मा परमात्मा ब्रह्म के सेवा और कुछ नहीं है और इस लहर में शरीर का चिंतन छूट गया तुम क्या करोगे तो कब बोले कि बिल्कुल सहित लघुशंका का ही खाल छोड़ और उठने का खाल सो रहे ये जो सौभाग्य का क्षण तुम्हारे जीवन में आया है इस संसार का सिंत करके और कर्तृत्व और भोक्तृत्व का सिंह चित करके एक ऐसा सौंदर्य तुम्हारे जीवन में उदय हुआ है जिसमें देह की जरूरत नहीं है एक ऐसा माधुर्य तुम्हारे जीवन में आया है जिसमें भोग की जरूरत नहीं है एक ऐसी स्थिति का सहज स्थिति का उदय हुआ है जिसमें तुम्हारा कर्तृत्व नहीं है एक ऐसा अनंत तुम्हारे जीवन में उदय हुआ है जिसमें तुम्हारी परिच्छता डूब रही है तो इस सौभाग्य के क्षण का तिरस्कार मत कर इस दौभाग्य के क्षण का तिरस्कार मत करो शारीरिक स्थिति का उतना महत्व नहीं है जितना इस जितना इस शरीर रहित कई मर्ज का भोग रहित माधुर्य का है द्वंत रहित ऐश्वर्य का जितना महत्व है परिच्छिता रहित अनंत स्वयं आए हुए इस जीवन में प्रगट हुए इस परमेश्वर की जितनी कीमत है जितना महत्व है उतना तो नहीं तो खोती छोटी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देके के अपने चित्र के बात में लगाना चाहिए अजस्त्र ब्रह्मचिंत क्या हाँ। तो और गरुड़ासन से खड़े हुए और नींद आई और गिर पड़े इस खड़े होते हैं ना गरुरासन में एक गांव को दूसरे गांव में फंका घुमा के फंका देते हैं और ऐसे कर लेते हैं आपसे इससे भी थोड़ा घुमा के आप ऐसे करते हैं अब तो गरला से उसे खड़े हुए और लीडाई गए तो ऐसे काम नहीं चलता है सहज स्थिति जिससे है ने परत आसनम न भागती जाती जिसमें सुख ना हो दुख हो कष्ट हो पीड़ा हो उसका नाम आसन नहीं है क्यों कवो तो सुखनासन है वो आसन नहीं है आसन नहीं है सुखनाशन है और खूब आनंद में तो, तो हथ जोग होता है शारीरिक स्थिति से और मंत्र होता है बात की प्रधानता से जे लय योग होता है मन की प्रधानता से राज राजयोग होता है बुद्धि की प्रधानता से महाराज योग होता है आत्मा की प्रधानता से राजा राजाधिराज योग होता है ब्रह्म की प्रधानता से और राजा राजाधिराज योग होता है आत्मा और ब्रह्म की एकता से सहज स्थिति के रूप में योग तो, जाग्ञ बल की संहिता घोर अंग संहिता गोरक्ष संहिता राजदेग संहिता वाला ये जो योग के योग के बड़े बड़े विषय हैं हम तो यहाँ योग यह की चर्चा नहीं करते ना यहाँ वेदांत की चर्चा करते हैं उदास में धरती की चर्चा करते हैं हम कहते तो महात्माओं ने पहले कहा गया ये योग की बात ज्यादा करेंगे लोग सुन सुना के करने लगेंगे है ना तो देखा देखी करे तो योग की जय काया बढ़े रोग है न तो ये की बात तो जो खास योग का जिज्ञासू होता है उससे की जाते हैं है ना वेदांत की बात जो वेदांत का खास जिज्ञास होता है अरे ज्यादा दिन करने की बात नहीं है ज्यादा दिन करने की बात नहीं है ज्यादा सोचने की बात नहीं है अच्छा किसी की वेदांत में अरुचि हो जाए तो क्या समझना तो ये पता लगाना कि ये वेदांत तो इन्होंने छोड़ दिया पर कर करते क्या हैं? तो बोले कि देखो वेदांत तो तुम्हारे जीवन में बनाव से आया था वेदांत छोड़ देने के बाद जो जाहिर हुआ है वही तुम्हारी बासना है किसी के मन में पैसे की बातना होती है किसी के मन में देश की बातना होती है किसी के मन में समाज सेवा की बातना होती है किसी के मन में मिनिस्टर होने की बातना होती है हैं तो आखिर वो वेदांत चिंतन छोड़ करके गए कहा जाते कहा है तो जहाँ वासना थी तो असल में तुम्हारी वासना जिज्ञाता नहीं थी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं थी क्या असल में एक बासना के तुमने बदाया हुआ था इतनी देर मारी और जिज्ञासा हार गई और संसार की वासना प्रबल हो गई बस तो इतनी बात होती है तो आसन से बैठना अब बोल रहा यार आसनों में भी तो कई आसन है ना तो पहले जो खड़े होते आसन करने हैं जिनमें हाथ तो पर, तो तो पर, पर बड़ा जोर आसन करोगे तो हाथ पर बड़ा भारी जोर पड़ेगा उष्प राशन करोगे तो पेट पर बड़ा भारी जोर पड़ेगा पश्चिमोत्पान करोगे पश्चिमोत्पान करोगे तो पेट पर घुटने पर पेट पर घुटने पर बड़ा भारी जोर पड़ेगा तो जहा कितनी होनी है सहज स्थिति जहाँ होनी है वहाँ जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ते वहां जोर नहीं लगाया जाता तो कौन सा आसन लगा ले सिद्धासन सिद्धासन पदमासन वीरासन कस्तिकासन ये चार आसन जो है वो सीधे बैठने के ढंग में होते हैं और अच्छे करल हैं सीधे अब पदमासन में भी अगर कोई बद्ध पद्मासन करने लगे तो कष्ट जाएगा बद्ध पद्मासन का अर्थ होता है कि दाहिने हाथ को पीछे से घुमाकर दाहिने पांव का अंगूठा पा पकड़ो और दाए हाथ को पीछे से घुमाकर दाए हाथ का अंगूठा पकड़ो और पांव जो है वो ठीक करके तो तो और लगा बद्ध पदमाशन तब तो बिल्कुल इस समय पहले कम जाएंगे काम करते थे ना तो कोट इतना बड़ा नहीं था होता था अब तो नहीं होता है रूपए हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अंगीठा ही नहीं पकड़ा जाता है का जा। <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो पदमाथन सीधा पदमाशन करल जिसमें शीखे से हाथ घुमाकर अंगूठा पकड़ने की जरूरत नहीं है कहां के काम तो ये भी अभ्यास होते रहेगा जिनके तीर्थी पर बैठने का ज्यादा अभ्यास है उनसे पद्मासन का होना मुश्किल करता है युद्धासन है कृतिकासन तो, ये दोनों प्राय मिलते जुलते हैं दी जरा और सुगम है एक कहीं पाए इसके ऊपर रखना करता है दोनों नहीं रखना करता है पर यह सबसे हतवेद के आसन है सिद्धासन क्या है तो सिद्धासन यह है कि सिद्ध में बैठे सिद्ध तो माने और तो सिद्ध माने हम आपको ऐसे समझा ऐसे समझा कि जैसे मकान बनाने से पहले जो है तो सिद्ध है अच्छा, हमारी इंद्रियां विषयों में जाती हैं इससे भी पहले जो मौजूद है वो सिद्ध है अच्छा हमारा मन किसी चीज का चिंतन करता है उसके भी पहले जो मौजूद है तो सिद्ध है हमारे जागृत आती है उसके पहले जो है वो सिद्ध है सप्न आता है उसके पहले जो मौजूद रहता है वो सिद्ध है निश्चिति तो आती है उसके पहले जो मौजूद रहता है तो सिद्ध है और जागृत स्वप्न सुसिटी के मिट जाने पर भी जो रहता है वो तो शब्द है एक होता है साध्य और एक होता है शब्द। जब हम अपने मन से किसी वस्तु का ध्यान करते हैं तो वो साध हो जाती है, पकड़ते हैं जैसे सनाती सनाती बनाई गई और उससे कोई चीज पकड़ी गई और छलासी बनाई नहीं गई और इससे कोई चीज पकड़ी नहीं गई तो क्या था ये लोहा था छासी तो आप जानते होंगे न कोई चीज पकड़ने के लिए जो होती है तो की